आसलाय महर्षि ने परि के पास जाकर के कहा अधी भगवो ब्रह्म वरिष्ठां सदा सद् सेव्यम निगूढ़ा यहािरा सर्व पाप व्यपोह्य परा पुरुष ब्रह्म वरिष्ठां ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या षष्टी सामसे ब्रह्मशद काल वस्तपरीशद शून्य देश परिच्छेद काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद तीनों में से कोई भी परिच्छेद ब्रह्म में नहीं है क्योंकि सर्व देश में व्यापक है नित्य होने से काल परिच्छ नहीं ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है नेह नानास्तिक किंचन श्रुति कहती है सर्वम ब्रह्म श्रुति कहती है ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं होने से वस्तु परिचय भी नहीं है ऐसे ब्रह्म की विद्या है बुद्धि ज्ञान ब्रह्म की बुद्धि ब्रह्म ज्ञान जैसे घटका ज्ञान है घट बुद्धि इसी प्रकार ब्रह्म की बुद्धि घट की बुद्धि तो अयम घट ऐसी बुद्धि होती है ब्रह्म का ज्ञान है अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे ज्ञान है तो कारणम बुद्धि बुद्धि से अज्ञानी की निवृत्ति होती हो हु? निवृत्ति होने से वो साक्षात्कार कहते तद्रूप है साक्षात्कार विद्या ताम वरिष्ठाम जो ब्रह्म विद्या है वरिष्ठा है अतिशयन श्रेष्ठाम अत्यधिक श्रेष्ठ है सब से अतिशय श्रेष्ठ है ब्रह्म विद्या एक ही ब्रह्म विद्या जिससे अविद्या के निवृत्ति होने से संसार बंधन की निवृत्ति होती है सबसे श्रेष्ठ सदा नित्यम सदागत नित्य सदी सेव्य माना देहादि आत्मबुद्धि शून्य ही सेव्य माना सद् ही कार्त किया सत्य वही देहादि में आत्मबुद्धि रहित तो हो तो सत्य देहादि में आत्मबुद्धि है देह में इंद्रिया में मान बुद्धि देह में, में आत्मबुद्धि अहम मनुष्य ये बुद्धि अहम पुरुष अहम स्त्री यही आत्मबुद्धि अहम पश्यामी आदि ये इंद्रिय मे आत्मबुद्धि है अहम सोचा अहम जीवामी अहम निश्चिन्मी इसी प्रकार सोचा मैं मन का धर्म है अहम शोचाम कहेंगे तो मन में आत्मबुद्धि अहम जीवा में प्राण का बुद्धि निश्च्य इसी प्रकार जो आत्मबुद्धि है अज्ञान के कारण ही में आत्मबुद्धि है स्वरूप के अज्ञान होने से स्वरूप के ज्ञान नहीं होने से अहम बुद्धि होती है ऐसा अहम बुद्धि शून्य होते हैं सत्य देहादमी अहमबुद्धि रही तो ऐसे तद्वी से मान ही से सत्याद में अहम् बुद्धि रहित होने पर ऐसे सत्पुरुष उसको सेवन करते निरंतर सेव्य मनाम का हृदय धीरे हृदय में बुद्धि में धारण करते अहम् अहम ब्रह्म ऐसे ही बुद्धि निश्चय करके रखते है निगूा सर्वभूतेषु आत्मनि विद्यम अभी अविद्यातरा समृता सर्वभूतेषु आत्मनि विदूत में आत्मनो पाठ आत्मनो विद्यमान आया किन्तु आत्मनि विद्यमान आया सर्वभूत के आत्मा में तद्रूप स्थित है ब्रह्म अविद्यातराम अज्ञान से ढका गया है यया वो ब्रह्म विद्या कह करके अंत में ब्रह्म विद्या होने से अज्ञानी की निवृत्ति होती अज्ञानी की निवृत्ति होने पर ब्रह्म रूप ही शेष रहता है तो ब्रह्म विद्या से ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है अज्ञानी की निवृत्ति होने से वो साक्षात्कार रूप ही ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है मोह की निवृत्ति होने से वह आत्मस्वरूप ही निवृत्तिरात्मा मोहस्य आत्मा ने आत्मा मोहस्य निवृत्ति अज्ञानी की निवृत्ति ज्ञातत्व ने उपलक्षित आत्मा वह आत्मा ही है अलग कोई नहीं है अज्ञान भी ब्रह्म से कोई अतिरिक्त नहीं है अज्ञान भी पारमार्थिक नहीं ब्रह्म में अध्यस्त है अविद्या है ब्रह्म की शक्ति उसकी निवृत्ति ही ब्रह्म स्वरूप है इसलिए उसको अंत में ब्रह्म विद्या और अज्ञान निवृत्ति ये भी एक साथ है अगंधकार की निवृत्ति और प्रकाश की उत्पत्ति एक साथ है प्रकाश की उत्पत्ति होने के बाद अंधकार निवृत्ति कहेंगे तो एक ही क्षण में प्रकाश और अंधकार दोनों रह जाएंगे इसलिए प्रकाश की उत्पत्ति अंधकार की निवृत्ति घट की उत्पत्ति और घट प्रागभाव की निवृति घट प्रागभाव की निवृत्ति ही घट रूपये से तार्किक लोग भी कहते हैं एक पक्ष मानते हैं घट उत्पत्ति होने पर प्रागव की निवृति किन्तु प्राग भाव की निवृत्ति और घटक की उत्पत्ति समकालीन नहीं इसी प्रकार अविद्या की निवृत्ति और ब्रह्म ज्ञान एक काल होने से अविद्यावृत्ति आत्मस्वरूप है तो ब्रह्म विद्या को कहीं कहीं आत्मस्वरूप भी कहते हैं यह तो ब्रह्म विद्या ब्रह्माकार वृत्ति अंतकरण परिणाम तो उसको आत्मस्वरूप मान करके ब्रह्म विद्या नितराम संभुलता कहेगी अविद्या से ब्रह्मस्वरूप पूह यद्या अचिराद चिर होता दीर्घ पापं अचिरादी पापं में दुख कारण अज्ञानम संस्कार व्यापह्य सर्व पापम व्यापह्य सर्व पाप पाप शब्द से क्या लेना कारण और संस्कार को नष्ट हो कर देता है ज्ञान होने पर व्यापह्य का विविधम परित्यज्य बिना से त्यर्थ बिना से नष्ट करे ज्ञान से ही सब कुछ अज्ञान अज्ञान में अज्ञान का कार्य सब कुछ नष्ट हो जाता है परात परम पुरुषम विद्वान याद सर्व जगत कारण परम उत्कृष्ट अज्ञान आश्रय विषय तुरुष सर्व सर्व जगत कारण पर जगत कारण कार्य के अभेश कारण पर होता है परात का सर्व जगत कारण सारे जगत के कारण परम जगत कारण से पर जगत कारण कार्य का कारण अज्ञान है अरुण अज्ञान माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है उससे परम परात परम पुरुषम उत्कृष्ट पर है पर जगत कारण जन्माद्य से यत ब्रह्म का लक्षण किया वो तो है तटस्थ लक्षण जगत कारण तो ईश्वर है माया विशिष्ट चेतन शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से मुख्य हे अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र आया, शुद्ध ब्रह्म का लक्षण करते समय जन्माद्यश्रय तो कहा तटस्थ लक्षण तो जन्मादि कारण से उपरेक्षित है शुद्ध ब्रह्म माया विशिष्ट चेतन से पर है जो अज्ञान का आश्रय उत्कृषम अज्ञान आश्रय विषयत्वाभ्याम पुरुषम अज्ञान का आश्रय और अज्ञान का विषयत्व से उत्कृष्ट हुआ पुरुषम पुरुष है व्यापक शुरू याचिका तो उपेती विद्वाहमे सोस्मी सह सह परमात्मा अहमेव एवं ऐसे साक्षात्कार ही विद्वान है साक्षात्कार शब्द का अर्थ है संशय विपरय रहित ज्ञान जब तक तो संशय विपर्य निवृत्त नहीं हो तो ऐसे ज्ञान तो होता है उसको साक्षात्कार शब्द से नहीं कहते तस्मे सहोवाच पितामह श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादे तस्मी पितामह उवाच तस्मी असुलायन पितामह ने कहा श्रद्धा भक्ति ध्यान युगात अब ही अब श्रद्धा भक्ति ध्यान युग से इसको जानो उपाय बताया एवं पृष्ठस्तम स्वशिष्याय शिष्य है अश्वरायन परमेशी के पास गए थे ब्रह्म विद्यार्थी ने ब्रह्म विद्या चाहने वाले विद्यार्थी ब्रह्म विद्या को चाहने वाले ब्रह्म विद्यार्थी विद्यार्थी ने सगुरु हो गुरु ने उपदेश किया ब्रह्मा जी ने सर्वज्ञ ये सर्वज्ञ हे ह का किल प्रसिद्ध है उबाच उतवान उर्थ उतवान पितामह है, पितामह का भी पिता है उनसे पितामह जगत पितृणाम दक्षादीना पिता पितामह कमलासन जगत के पिता दक्ष प्रजापति आदि प्रजाओं के पति प्रजापति उनके भी पिता है इसलिए पितामह कमलासन कमलम आसनम से पदों में बैठे हैं ब्रह्माजी चकार पिकारा स पितामह उवाच न तो पेश कृतवाम चकार अपि अर्थाथ में अर्था अर्थ का लोप हो जाएगा अपीकाराथ अर्थो यथवादीना सिद्धे उत्तर पद उत्तरपदलोप से उपसख्या अथ अर्थ, अर्थ चकार से स चकार अपिकार्थ एक अर्थ का पूर्व खंड का अर्थ का हो जाएगा अपिकार का जो अर्थ उसके अर्थ में यहाँ चकार प्रयोग किया अर्थात पितामह से कहा था पितामह पितामह इगे कर दिया स पितामह उच पिताओं का पिता पितामह ब्रह्मा है ऐसा होने पर भी उनके पास जब पहुँच करके पूछा तो उच कहा नेक्षा कर व्यर्थ कोई कुछ कहता है तो उसकी उपेक्षा कर देते हैं बुद्धिमान लोगों किन्तु यह ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए जो जाता है ज्ञानी उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं तो इसी प्रकार ब्रह्मा पितामह होने पर भी उनका उत्तर दिया ना तो उपेशाम करते बाल। उपेशा करते उपेक्षा नहीं की उन्होंने यही अप्यर्थक हुआ ब्रह्म विद्या साक्षात वक्तुम अशक्यवात्थ अब ब्रह्म विद्या साक्षात है ब्रह्म विद्या उपदेश करने के लिए कहा ब्रह्म का ज्ञान साक्षात उसको स्पष्ट ब्रह्म को कहेंगे तो ब्रह्म विषय ज्ञान स्पष्ट होगा ब्रह्म तो अवांग मनुष्य गोचर साक्षात शब्द से नहीं कह सकते इसलिए तदर्थस्य से ब्रह्मणो वांग मनुष्यति तत्वा ब्रह्म विद्या क्यों नहीं कह सकते ब्रह्म विद्या का जो अर्थ विषय है ब्रह्म है ब्रह्म के विद्या ब्रह्म है वांग मनुषाति घट ज्ञान को कहने के लिए घट वाणी मन का विषय तो घट ज्ञान को समझा देंगे और ब्रह्म विद्या को कहने के लिए ब्रह्म पहले कहा जा सके तो तद विषय विद्या कहेंगे ब्रह्म तो वाण मन, तो मन का अतीत वाणी मन का अतीत है मन का विषय नहीं वाणी किसी इंद्र का विषय नहीं होने से उसको नहीं शब्द से कह सके वाणी का विषय नहीं है अतः सोपायातरमा उपायंतरण सह सोपायातरम उपायांतरेण सह शह। तेना सहेती तुल्योगे सोपायांतरम अन्य उपाय के साथ कहा अन्य उपाय है ज्ञान का तो उपाय है श्रवणादि दूसरा उपाय ये ये भी चाहिए श्रद्धा भूति ध्यान श्रद्धा आस्तिक बुद्धि श्रद्धा है एक बड़ा साधन है गुरु वेदांत तो वाक्य सुविश्वास आस्ति बुद्धि ये वास्तव है यथार्थ बुद्धि जिसमें पूज्य बुद्धि हो श्रेष्ठ है और उसको समझ करके आगे प्रवृत्ति होती है कहीं कहीं समझने के बाद पूरा थोड़ा निश्चय नहीं होता है श्रद्धा नहीं होती तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होती कोई कुछ कहा विश्वास नहीं होता है तो प्रवृत्ति नहीं होती है जो श्रद्धा है आस्तिक बुद्धि दृढ़ निश्चय हो तो ही प्रवृत्ति होती है ये श्रद्धा एक साधन है अरे भक्ति है भजनम भजन सेवाए धातु है भक्ति भजनम स्त्री करे तो भक्ति लूट करें तो भजनम तो भजन भक्ति क्या है भक्ति भजन शब्द का अर्थ नहीं कि द्वैत बहुत लोग भक्ति सुनते ही द्वैतम मत मान लेते भक्ति शब्द सुनता ते हमारा द्वैत मत आ गया द्वैत हो जाएगा ऐसा नहीं है तद एक तात्पर्य बुद्धि एक ही तात्पर्य बुद्धि उसमें ही तद एकस्मिन तात्पर्य तस् बुद्धि इसमें पर ब्रह्म में, में सब शास्त्र का तात्पर्य ऐसे बुद्धि निश्चय हो जाए तद एक उसमें तत्पर होकर उसका ही चिंता न करे यही भजन है भजन है उसके लगातार उसका सेवन तत्पर होकर तात्पर्य बुद्धि उसमें तत्परत्व की बुद्धि शास्त्रों का तात्पर्य उसमें है वही एक अद्वितीय तत्व है ऐसे तो उसको कोई द्वित से चिंता न करते कोई अद्वित रूप से चिंता न करते वो अलग बात है कोई साकार रूप से चिंता न करते कोई विष्णु रूप से कोई शिव रूप से चिंता न करते है कोई शुद्ध ब्रह्म अद्वितीय श्रुति प्रमाण से एकमेवादित्यम तत्त्वों से आदिवाक्य से अहम सिंह परम ब्रह्म ऐसी चिंता न करते ये भी भक्ति है भक्ति में चार प्रकार भक्त कह गए आर्तो जिज्ञास ज्ञानी ज्ञानी कवि भक्त कहा ज्ञानी भी भक्ति करता, भजन करता है भक्ति शब्द का अर्थ बहुत है सामान्य आरंभ करके आगे पराभक्ति के कही कि श्रेष्ठ भक्ति समेषुत भूतेष् मदभक्ति लभते परा ब्रह्म हूत प्रसन्नात्मा न शोचते गीता में कहा गया पहले सामान्य ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान शो को इच्छा नहीं करता है तो समर्वेश भूतेश मद भक्ति में लभते परा शास्त्र से वेदांत श्रवण करने से थोड़े विवेक होता है मोह नष्ट होता है परोक्ष ज्ञान से जितने होता है उसे पराभक्ति को प्राप्त तो करता है पराभक्ति श्रेष्ठ भक्ति, भक्ति द्वितवादी लोग कहते हैं और भगवान कहते हैं पराभक्ति उनसे क्या लाभ होगा आगे अष्टादाध्याय में कहते अभिजानाति यावान यावान्ात्मी तत्व तम तत्व ज्ञावा विशते तदनतर पराभक्ति प्राप्त करने पर भक्त्याम अभिजानाति पराभक्ति है ज्ञान का साधन भक्तियाम अभिजानाति भगवान स्वयं कहते हैं गीता में ये कोई ये अद्वैतवादियों की व्याख्या नहीं भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते मद भक्ति लभते पराम और पराभक्ति प्राप्त होने से क्या होगा भक्तियां माम अभिजान आती भक्ति से मुझे जानता है या आवाम यश चाह तत्वत जो जिस परिमाण वाला हो जो मैं हूं तत्व तो मेरा स्वरूप को जानता है और तत्व माम तत्व तो ज्ञातवा तो? तत्व तो मुझे जान करके तत्व तो जानने का तो पार्थिक स्वरूप का ज्ञान होने से विषते तदनंतरम मेरे स्वरूप हो जाता है तो भक्ति ज्ञान का साधन है पराभक्ति होने के बाद ज्ञान प्राप्त करता है जो पराभक्ति है वो निधिध्यान श्रवण मन होने के बाद वो निधिध्यासन से ही साक्षात्कार होता है वो निधिध्यास आत्मिका पराभक्ति अरे कहीं कहीं ज्ञान के आगे भक्ति कही गई वो तो परोक्ष ज्ञान के आगे भक्ति है जीत अपरक्ष ज्ञान के आगे ऊपर भक्ति कहेंगे तो पंचमी भूमिका है अपरक्ष ज्ञान होने के बाद भक्ति कहेंगे तो वो अवस्था है नहीं तो भक्ति शब्द से पराभक्ति है निधि ध्यास से ज्ञान होता है भगवान कहते भक्तिया माम अभी जाना थी। तो ज्ञान का साधन जो भक्ति है वो निधि वो तो परोक्ष ज्ञानी वो ज्ञानी शब्द से परोक्ष ज्ञानी कहते हैं, वही ज्ञानी भक्ति करता है निधि करता है तो ये भजन भक्ति तद तात्पर्य बुद्धि ध्यानम भक्ति आगे ध्यान ध्यान बीजात प्रत्यय शून्य सजात्य प्रत्यय प्रवाह सामान्य बुद्धि निश्चय हो गया उसके बाद लगातार उसको अभ्यास करना इसे निधि ध्यान करते समय श्रवण मनन से संशय दूर होता है तो अहम अस्मय ब्रह्म से बुद्धि होती है किंतु वो लगातार बहुत समय नहीं रहती है बीच बीच में बीजाते प्रत्यय बीजात ज्ञान हो जाता है जातीय का तो उसी ज्ञान से भिन्न ज्ञान विषय रूप प्रसाद विषय ज्ञान सदस्य प्रसाद विषय ज्ञान ये सब ज्ञान हो जाता है प्रत्यय उसे रहित सजातीय प्रत्यय प्रवाह सजातीय प्रत्यय अहमअस्व ब्रह्म इसी प्रत्यय का प्रवाह सजातीय प्रत्यय अहमअस्व ब्रह्म इसे चिंतन करते करते कभी लक्ष्यार्थ चिंतन करता है तत्पदत्व पदार्थ इस करके प्रत्यय ज्ञान का प्रवाह चलता है ज्ञान का प्रवाह करने से प्रत्यय वृत्ति ज्ञान लगातार चले ये प्रवाह ये ध्यान धेय चिंता एम चिंतन है लगातार चिंतन करना ये ध्यान है तत् प्रत्येक ध्यान योग सूत्र में कहा गया प्रत्यय लगातार चलना ध्यान है तो तत्र का देश विशेष जहां ध्यान करे बाहर बाह्य भी ध्यान करते पहले हृदय कमल में ध्यान करते हैं और ब्रह्म होने के बाद भजन भक्ति तदिक तात्पर्य बुद्धि निरंतर चले प्रभाव ब्रह्माकार बुद्धि का प्रभाव तो इसे ऐसे योग भक्ति ध्यान योगाथ इनका योगाथ संबंध ये संबंध योग से ज्ञान इससे जानो ये सब कारण तत्कारण यावत ये तत्कारण ब्रह्म ज्ञान का कारण ये सब है तस्मात अभी ही ये ब्रह्म ज्ञान का कारण बता दिया इसी कारण से ब्रह्म को जानो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त जानना चाहते ब्रह्म ज्ञान के लिए कारण बता दिया अभी ही जानी ही कारण बता दिया जैसे तपो ब्रह्म वो अरुणी विद्या भार्गवी विद्या में आया अधो ब्रह्म तपो ब्रह्म तपा ब्रह्म विजिंग तप ही ब्रह्म है तो तप करके धीरे धीरे तप से ही ज्ञान होता है इसी प्रकार ज्ञान का कारण बता दिया इधानी यथा श्रद्धाभूति ध्यान योग ब्रह्म विद्या तदवत संद्धाभूति ध्यान योग श्रद्धाभूति ध्यान का योग संबंध ये कारण हुआ ब्रह्म विद्या में ब्रह्म विद्या का कारण जैसे हुआ इसी प्रकार संन्यास भी कारण है ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रद्धा होती ध्यान योग के जिस प्रकार कारण इस प्रकार सन्यासी भी कारण संन्यास ऐसा संन्यास सब एसणा का करने पर ज्ञान होता है न कर्मणा न प्रजया धन त्यागे, ना प्रजया, ना धने, त्यागे एक, एक अमृतत्व मानस न कर्मणा अमृतत्व मानस न प्रजया न धन न्यागेन त्यागन एकेका धन्य अमृतत्व मानसु अमृतत्व को प्राप्त किया त्यागे न तो सर्व त्याग अमृतत्व तो है मुख्य तो मोक्ष साधन ज्ञान होता है तो मोक्ष प्राप्ति होती है तो कर्म प्रजा धन आदि जितने हैं ये तो परंपरा से कर्म करने से अंत गोण शुद्धि प्रजापुत्र होने से कर्म करेगा धन से भी कर्म करेगा ये मोक्ष का साधन नहीं है सबका त्याग है न कर्मणा की सौते न स्मारते न कर्म सौत तो कर्म स्मार्त तो कर्म श्रुति में विहित कर्म है स्रवत तो अग्नोत्र आदि स्मार्त तो कर्म है इष्टावृत दत्ता आदि बापी कुछ स्मार्त कर्म है और न नित्य नित्य का कर्म है कुछ श्राधा आदि पितृ्य के लिए कर्म करते है जितने कर्म है वो कर्म तो करना चाहिए विहित कर्म अवश्य करना चाहिए किंतु कर्म से ही मुख्य हो जाएगा ऐसा नहीं है के लोग मानते कर्म से मुख्य हो जाएगा जो स्वर्ग साधन कर्म उसी कर्म को मोक्ष साधन कह देते स्वर्ग ही मुख्य है अपाम सोमम अमृता भोम सोम पान क्या सोम करके मुक्त तो हो गये तो इसलिए कहते कर्म से श्रुति कहती कर्म तो करना चाहिए किंतु कर्म से मुख्या नहीं है सौत स्मार्त कर्म है न प्रजया प्रजा है पुत्र पुत्र पौत्र आदि इसे अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती पुत्र जय कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इसलोक जय का साधन पुत्र पितृलोक प्राप्ति का साधन कर्म और देवलोक प्राप्ति का साधन उपासना है इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती धन धन है वित्त दो प्रकार दैव वित्तर और मानुष वित्त दैव वित्त मानुष वित्त मानुषित्त तो पशु हिरण्य आदि गो आदि पशु सुवन आदि ये सब तो धन है जितने लोक है प्रसिद्ध धन धन जितने होने पर भी अमृत तो मुख्य प्राप्ति का साधन नहीं है धन प्राप्त होने पर धन से धर्म करना चाहिए दान तपस्या दान को कहा साधन ज्ञान का साधना दान को नहीं कहा दान को धन अर्जन तो कष्ट है धन अर्जन जितने कष्ट है उसकी अपेक्षा दान और कष्ट है धन बहुत के पास आता है निकलना बड़ा कठिन है धन को कहते लक्ष्मी एक हाथ से लाया दूसरे को देने के लिए कोई पकड़ा दिया इनको दे दो एक हाथ से पकड़ा दूसरे को दे देना इधर दे इधर इधर देना इधर से लाया इधर देना बीच में हो जाता है मैं इसके पति हूँ लक्ष्मी जिसके पास आया वो मान लेता है मैं इसके पति हूँ नहीं दूंगा तो क्या करेगा नहीं तो देंगे बाद में देंगे आ गया देंगे उस समय इसे लग जाता है छोड़ने की चाह नहीं इससे से पकड़ा इसको दे देना चाहिए किंतु पकड़ने के बाद अपने को इतने मान लेता है मानने का समय हो जाए तो भी छाटता नहीं पकड़ रखा है देंगे, देंगे देंगे देंगे देंगे देंगे कहते पहले भी खत्म हो जाता है देखते काल देंगे काल देंगे काल देंगे काल काल, काल कहते हैं का तो उसे काला आ जाता है ये धन को साधन नहीं क्या धन दान को तो साधना धन नहीं धन से धर्म करना चाहिए ये मानुष्त है क्या होता है दैव वित्त दैव वित्त है जो उसको दैवी संपत्ति कहते हैं दैव वित्त है उपासना वो सत्कर्म है ये दैव वित्त श्रद्धा अस्थिक बुद्धि उपासना आदि किन्तु उपासना से मोक्ष हो जाएगी ऐसी बात नहीं ये दैव धन नन वमृत मनस ने पूर्वज्य न कर्मण न प्रजया दो बार न कर दिया, तो आगे उसके साथ ही जोड़ना किमृत ही प्राप्त किया अमृतत्मती वक्ष्यमाण असंग न धन अमृतत्म आनसु धन से ही मुख्य को प्राप्त नहीं किया कर्म प्रजा प्रजाधन पदेशु अनुगंत्य अमृतत्व अमृतत्म आनस इसका अन्वय किसके साथ करना न कर्मना न अमृतत्व आनस न प्रजा अमृतत्व मानस न धन कर्म प्रजा धन पदेशु अनुगंतव्य सबके साथ इसे जोड़ना ना कर्मना तो मानस तो तो हो न प्रजया न धन सबके साथ अमृतत्व मानस तो मुख्य प्राप्ति कैसे होगी त्याग त्याग निकिल सौत स्मार्त कर्म परित्यागे नौत स्मार्त कर्म का परित्याग बहुत लोग का तो हम तो करते ही नहीं इसलिए कर्म कौन करता है स्रौतस्मार्त कर्म परित्यागे कर्म नहीं करने से नहीं न कर्मणा मनारंभात नष्कर्म पुरुषो स्नुतिक कर्म नहीं करेंगे तो निष्कर्म हो जाएगा नहीं कर्म करे कर्म करे के परित्याग ये कर्म का परित्याग क्यों करना कर्मजन्य फल की इच्छा नहीं होने से कर्म का परित्याग हो कर्मजन्य फल की इच्छा नहीं हो तो कर्म परित्याग कर्म से लोक प्राप्ति होती है पितृलोक देवलोक की प्राप्ति उसमें वैराग्य हो जाए फल की इच्छा नहीं तो उसके साधन का त्याग काम्य कर्म का त्याग फिर काम्य कर्म नहीं करे निष्काम कर्म करे अंत शुद्ध होता है अंत शुद्ध होने पर वैराग्य होता है तो स्वकाम कर्म जैसे त्याग कर देता है आगे देखता है निष्काम कर्म भी नहीं करता है अंत शुद्ध होने पर तद विज्ञानार्थम सगुरु में परिचय ब्राह्मण निर्वेदम आयात नास्त अकृत कृत्यन कर्म प्राप्त फल की परीक्षा करके कर्म से जो कुछ प्राप्त होता है वो अनित्य होता है इसलिए परीक्षा करके ब्राह्मण निर्वेद वैराग्य को प्राप्त करे वैराग्य होता नास्ति अकृत कृत्यन कृतेन ने कहा था कर्मणा कृतेन कर्मणा अकृत नास्ति कर्म से नित्य फल की प्राप्ति नहीं होती है कर्म फल अनित्य है कर्म तो पहले सामान्य लोग तो कर्म यह लोक प्राप्ति इसी लोक में सुख के लिए कर्म करते हैं ज्यादातर जब शास्त्री के बुद्धि शास्त्र में श्रद्धा है तो परलोकों के लिए कर्म करते हैं परलोक प्राप्त करते हैं स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है पुण्य कर्म करते हैं बहुत लोग धन दान करते हैं तीर्थ सेवन करते हैं गंगा स्नान आदि करते है सत्कर्म करते हैं या आदि करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए किंतु स्वर्ग प्राप्ति में जो विचार करते हैं अंतकोण शुद्ध होता है तो दिखता है विचार करता है क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशंति फिर जन्म लेते हैं स्वर्ग में तो नित्य नहीं रह सकते कर्म साध्य फल अनित्य ही होता है जिसका आरंभ होता है उसका नाश हो जाएगा तो कर्मों से साध्य जो होगा प्राप्त होगा वो नष्ट हो जाएगा इसी प्रकार विचार करके फिर वैराग्य प्राप्त करता है फिर ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है नित्य सुख प्राप्ति के लिए तो ये तब जब निश्चय करता नित्य सुख प्राप्ति कर्म से नहीं होगी तब कर्म से जो प्राप्य लोक है ब्रह्मलोक लोक तक उपासना कर्म से उसमें वैराग्य हो जाए तो उसका साधन कर्म का परित्याग करता है केवल एक ज्ञान प्राप्ति के लिए सब छोड़ करके सद्गुरु के शरण में जाता है तद विज्ञानार्थम गुरू में अभिगचित ज्ञान प्राप्ति के तब कर्म संन्यास निखिल अशत कर्म उसका कारण है ऐसा सन्यास, इच्छा का अभाव इच्छा है फल की प्राप्ति तो करना साधना करना चाहिए और साधन नहीं करे खाली इच्छा करते तो दुखी होकर मरता है बहुत लोग फल नहीं फल चाहते है कर्म नहीं करते पुण्य से फलम इच्छा पुण्यम निच्छति मानवा न पाप फलम इच्छा पापम कुर्य स पुण्य फल तो सो चाहते है पुण्य कोई नहीं करना चाहता है पाप फल पुण्य फल है स्व सुख सब चाहते सुख मिल जाए हम सुख हम सुखी हो जाए किन्तु पुण्य नहीं करते हैं अरे न पाप फल मिशन पाप का फल दुख है कोई नहीं चाहता है किन्तु पाप करते रहते हैं पाप निरंतर करेंगे तो पाप फल भोगना पड़ेगा अब पुण्य फल की इच्छा तो पुण्य करें यदि फल की इच्छा नहीं है तो कर्म का त्याग करते हैं तो ऐसा पुत्र वित्त लोकेशना तीनों का त्याग किया जाता है संन्यास में संकल्प करके प्रतिज्ञा करते ही पूरा ऐसा तरह सन्यास करे तभी आगे संन्यास मंत्र देते हैं जो सन्यास दीक्षा लेते हैं सब छोड़ करके पूरा गंगा जी में खड़े होकर के शपथ करते हैं पूरा ये इसलोक पर सब को त्याग कर दिया पूरा त्याग कर दिया जोर से जोर से प्रतिज्ञा करके बोल करके वस्त्र फेंक करके चोटी सिक्ख्या सिक्षा आदि फेंक करते दंड शादी फें सब फेंक करके जोर जोर कर सब त्याग कर दिया संकल्प कर दिया तभी आगे सन्यासी बनते तो हैं तो ये एक सन्यास सं्याग शब्द का थे संन्यास सर्वत्याग निखिल सौत स्मार्त कर्म ना न परमहसाश्रम रूपेण परमहंस आसम वो कुटिचक बहुत से परमहस आगे आएगा बताएंगे सन्यास परमहंस आश्रम रूपेण एक हे, एक है अन्य महात्मान महान आत्मा यशांत थे महात्मा न आत्मा का अंतकर्ण अंतकर्ण महान तभी कहा जाएगा वैराग्य होने पर वैराग्य सम्बमादि संपन्न हो तो महात्मा है अब महान चो आत्मा जैसे विग्रह नहीं है आत्मा तो महान है तो कहीं आत्मा महान कहेंगे तो शुद्ध ब्रह्म महान आत्मा ये शांत थे आनंद की में व्याख्या के तेन स्थान में की गई अमृतत्व अविद्यादि मरण भाव राहित्यम तो अमृतत्व मुख्य है मुख्य क्या है अविद्यादि अविद्या काम कर्म मरण भाव राहितम ये सब मरण कोई नहीं है यही नित्य मुक्ति स्वरूप है उसको आन असुह आन सुखात आनसी असुंग आत्मने आत्मनिपद हु आना आना से लीट आना साथे आना सा बनेगा तो आना परसन पद प्रयोग दिया पद आना आनसी का अथ प्राप्ता मुख्य को प्राप्त किया एवं कृत सं किस प्रकार जैसे श्रद्वा भक्ति ध्यान योग ब्रह्म विद्या का कारण ऐसे संन्यास संयास का अर्थ नहीं केवल संन्यास का अर्थ कर्म त्याग कर्म त्याग का कारण है ऐसा संन्यास तीनों एसना का त्याग पुत्र वित्तीषणा लोकेशा और स्वर्ग आदि सुखों की इच्छा नहीं हो सब को कर्म त्याग कर देता है सब त्याग करने का अभिप्राय क्या है कोई मानते संन्यास हो गया सब छोड़ दिया हमारा मुख्य हो जाएगा और क्या श्रवण करना कहते संन्यास ले क्या श्रवण करना है और क्या पढ़ना है संन्यास किस लिए श्रवण संन्यास लेते हैं सब आश्रम धर्म से बंधन से मुक्त हो करके निरंतर श्रवण मनन निधि करने के लिए संन्यास यानी कि संन्यास ले लिया उतने में से मुख्य संन्यासी दीक्षा वेश मात्र से मुख्य नहीं होता है वास्तव संन्यास ऐसा संन्यास हो उसके बाद ज्ञान प्राप्ति का साधन श्रद्धावती ध्यान योग आगे श्रवण मनन निधि एक कृत आगे संस के बाद कहते हैं परेण नाक निहित गुहायाम विभ्राजते यदत विशंति परेण नाके स्वर्ग व्याख्या में तो सर्ग से सुख से परे परे सुख सुख स्वर्ग सुख उसके ऊपर है गुहायाम बुद्धिप गुहा में स्थित विशेषण भ्राजते दृत्य प्रकाश मान स्वयं प्रकाशमान यद यतो भी सन्दि जिसमें यति यत्न करने वाले सन्यास के बाद फिर साधन करके साक्षात्कार करके जिसे प्रविष्ट हो जाते हैं तद्रूप हो जाते हैं ओ ब्रह्मस्वरूप कहाँ है गुहायाम निहित सर्वव्यापक है बुद्धि रूप में विभ्राजते बुद्धिगुहा में विशेषण भ्रजते विशेष रूप से प्रकाश मान ही परेण कास्मात नाकम परेण नाकम नाकम परस्मात ना। स्वर्ग के ऊपर नाकम शब्द का स्वर्ग क्यों होता है कम सुखम सुख हो गया कम तद विरोधी दुखम तद ना कम अकम बन जाएगा ना कामिति अकम जो कम नहीं क का सुख कहते विरोध में सुख विरोधी सुख का अभाव मात्र को दुख नहीं कहते है सुख विरोधी है दुख सुख का अभाव और दुख एक है नहीं जिस समय सुख अभाव है उस समय दुख है हो सकता है नहीं भी हो सकता है सुख का अभाव होने मात्र से दुख नहीं है दुख के अभाव मात्र सुख है नहीं तो इसलिए सुख विरुद्ध ही दुख न कम अकमे न समाज से न का विरुद्ध अर्थ में तद विरोधी दुखम दुखम हो गया क्या है? किस शब्द का था अकम, अकम। फिर न अकम विद्यमिन अविद्यमान अकम यस्मिन जिसमें अक नहीं है अक का तो दुख जिसमे नहीं है स नाकह नाकहे न ना अगर अक नोप नहीं हुआ कोई सूत्र है ना का ना का है न ना का नाक सूत्र पहले सूत्र क्या क्या है न भ्रा न पा न बेरा इस सूत्र में नाक में न ना के न का लोप नहीं हुआ सब नाक बन गया जिसमे दुख है ही नहीं स्वर्ग में दुख नहीं है स्वर्ग का क्या का कहते स्वर्गिनम दुखे न संभिनम दुख से संभे निश्रित दुख मिश्रित नहीं है स्वर्ग है सुख विशेष सुख विशेष को स्वर्ग कहते यन्न दुखे न समिनम दुख मिश्रित नहीं हो जिसमें दुख है ही नहीं वो स्वर्ग सुख है यन्न दुख न समिनम न च ग्रस्तम अनातरम लोक में भी सुख मिलता है थोड़े देर नष्ट हो जाता है किन्वर्ग सुख ऐसा है अनंतरम न ग्रस्तम नष्ट नहीं होता है न च्रस्तम अन्तरम और अभिलाष च स्वर्ग में जो इच्छा हो वो अपने आप प्राप्त हो जाएगी इच्छा करने मात्र से जो इच्छा हो प्राप्त हो जाएगी इच्छा करने से ही प्राप्त हो गया कुछ प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा अभिलाष उपनीतम च सुखम सहपदास्पद स्वपद से कहा गया हुई सुख है तो स्वर्ग में दुख है ही नहीं वो स्वर्ग सुख जिन नाक तम स्वर्ग नाकस्य से ऊपरी स्वर्ग के ऊपर ही स्वर्ग सुख से विपर करके स्वर्ग सुख कहा नचग्रस्तम अंतरम जैसे शीघ्र नष्ट होता है वहां स्वर्ग में इसे सुख शीघ्र नष्ट नहीं होता है किंतु नित्य नहीं है स्वर्ग सुख भी अनित्य है पुण्य जब तक है तब तक पुण्य समाप्त होने से स्वर्ग से वापस आ जाते हैं स्वर्ग में जरा मरणम भय नहीं रहता है तीस साल उम्र में जितनी अवस्था हमेशा ही इसी अवस्था में रहते हैं है प्रारंभ से लेकर अंतिम तक समाप्त तो हो जाएगा तो शरीर बर्फ जैसे पिघल गया पिघल जाएगा वो, वो कभी कभी समाप्त होने के समय में उनको मालूम होता है अभी जाने वाले है तो वहां से आ जाते हैं तो वो स्वर्ग है आपेक्षिक और जरा अमर देवता को कहा गया आपेक्षिक है वस्तु तो, तो अमर नहीं है हम मृत्यु जैसे यहाँ इसे नहीं है शीघ्र वापस नहीं आते किंतु नित्य नहीं है इसलिए उससे पर है अथा परेण परम नाकम आनंद आत्मान परेण का अर्थ करते पर शब्द का अर्थ नाकम परे नाक का अर्थ सुक सुखम तनंद आत्मा आनंद रूप ब्रह्म ही मुख्य सुख है जो लोक में विशेष सुख प्राप्त होता है वो सुख नहीं है सुख का प्रतिबिंब मात्र सुख तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ब्रह्म ही आनंद सुख रूप है वही मुख्य सुख है बाकी जो सुख है गौण है उनको सुख शब्द से कह देते हैं, जैसे ज्ञान एक नित्य ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म ही ज्ञान है ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान में भी ज्ञान शब्द प्रयोग करते हैं अंतकर्ण का परिणाम घटाकार वृत्ति होती है अंतकर्ण का परिणाम इंद्रिय रूप छिद्र के द्वारा अंतकर्ण बाहर जाकर के घट देश में व्याप्त हो जाता है जैसे जल पात्र में जल रखेंगे छेद कर देंगे तो छेद से जल निकलता है और जल जहाँ गिरता वहां ग्लास रखे कटोरी रखे लोटा रखे दबर जाता है तदाकार तो हो जाता है इस प्रकार इंद्रिय छिद्र के द्वारा अंतकर्ण बाहर जाता है इस ईश्वर घड़ा के जैसे बाहर जाकर के विषय देश व्याप्त हो जाता है बाहर जो गया अंतकर्ण जल के अंश बाहर जाता है अंतकर्ण का अंश बाहर गया उसको कहते परिणाम वृत्ति अंतकर्ण का परिणाम वृत्ति वृत्ति जाकर व्याप्त तो हो जाती घट के साथ तो घटाकार वृत्ति जाती है अंतकर्ण स्वच्छ होने से जैसे जीव और जड़ का भेद करते किसको लेकर के चिद्धाश को लेकर के पत्थर में चेतना शुद्ध चेतना है क्या शुद्ध चेतना है उसको जड़ कहते हैं चेतना कहते पत्थर को पत्थर को जड़ कहते और आप सब सब जो बैठे सब चेतन है आपके शरीर में शुद्ध चेतना है दिवाली में है शुद्ध चेतना हाँ दोनों में बराबर शुद्ध चेतना है और आपके शरीर में विशेष है इस शरीर के अंदर अंतकर्ण है अंत कर्ण स्वच्छ होने से चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रहण करता है जिसको प्रतिबिब को क्या कहते हैं? ही दिखता है तो चेतना नहीं है चित आभासत है चेतन जैसे दिखता है लगता है चेतना नहीं है तो चेतन चिदा अधिक दिखता है जीव में जड़ में भी शुद्ध चेतन सर्वत्र चेतना बराबर है तो चेतन ही वस्तुता ज्ञान है अंतकर्ण में जिस प्रकार चिदाभास उदय होता है इसी प्रकार अंतकर्ण में भी चिदाभास उत्पन्न होता है वो चिदाभास चेतन जैसे लगता है तो चेतन है ज्ञान ज्ञान चिदाभास के संबंध से वृत्ति को भी ज्ञान कह देते हैं दर्पण में जैसे सूर्य का प्रतिमा दिखता है प्रकाश बहुत दिखेगा दर्पण में सूर्य प्रतिमा भी दिखेंगे तो देख नहीं सकते जैसे जाल में कोई सूर्य का प्रतिबिंब होता है तो जाल भी दिखता है प्रकाश बहुत इसी प्रकार वृत्ति में चेतन का प्रतिबिंब होने से वो ज्ञान रूप दिखता है वृत्ति में ज्ञानत्व शब्द प्रयोग करते गौन प्रयोग ज्ञानत्व ज्ञानत्वचार्थ तो उपचार गौण प्रयोग ऐसे कहा गया मुख्य ज्ञान है ब्रह्म और वृत्ति भी ज्ञान शब्द ऐसे कहते है और ज्ञान त्य है किन्तु वृत्ति की उत्पत्ति ना होने से घट ज्ञानी की उत्पत्ति नाश कह देते हैं जिस प्रकार आकाश को तारकी को लोग नित्य मानते हैं किन्तु घट की उत्पत्तियां घट आकाश घट नष्ट हो गया तो घट आकाश नष्ट हो गया ऐसे कहते हैं इसी प्रकार वृत्ति की उत्पत्ति नाश से घट ज्ञान उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया ऐसे कहते तो गो दो ज्ञान है के मुख्य ज्ञान है ब्रह्म और अनित ज्ञान हो गया घट ज्ञान पट ज्ञान ब्रह्म ज्ञान इस प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति होगी अनित्य है और मुख्य ज्ञान हो गया शुद्ध ब्रह्म इसी प्रकार सुख भी मुख्य सुख है ब्रह्म विज्ञान आनंद ब्रह्म ना और गौण सुख होता है ये इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर अंतकर्ण वृत्ति होती है अंतकर्ण वासना नहीं होने पर स्वच्छ हो जाने से थोड़े चांचल नहीं रहे सुख का प्रतिबिंब होता है सुख आनंद रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब को सुख शब्द से कह देते जिस प्रकार ज्ञान रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब होने से वृत्ति में ज्ञान शब्द प्रयोग कर देते हैं इसी प्रकार अंतकरण परिणाम है उसमें सुख रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब होने से उसको सुख शब्द से कह देते हैं और गौण सुख है वो वास्तव तो सुख नहीं है इसलिए स्वर्ग सुख जो सुख है उससे पर शुद्ध ब्रह्म तो यहां जो कहते हैं परे ने कहा था परम पर है प्रकृष्ट नाकम आनंद आत्मा यहां सुख शब्द से मुख्य सुख लिया पहले तो सुख शब्द ले लिया विशेष सुखो लेकर जहां सुख विरोधी दुख नहीं है इन यहां अथवा कहकर करके दूसरी व्याख्या करते हैं नाकम सुखम परेन नाकम मंत्र में है नाकम परेण काम का नाक का आनंद आत्मन निहित प्रक्षिप्तम गुहायाम आनंद रूप नाक सुख ब्रह्म निहितम गुहाम निहितम का अर्थ रखा गया है प्रक्षिप्तम किसने रखा धात्रा परमात्मा ने गुहायाम का अर्थ गुहा रूप बुद्धि में बुद्धि में स्थित है जो आनंदात्मक ब्रह्म सर्वत्र तो है सर्वत्र होने पर वहाँ अभिव्यक्त होता है दिखने से वहां है ऐसे कहा जाता है ब्रह्म सर्वत्र होने पर हृदय अर्जुन तिष्ट जो कहा गया हृदय में बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है इसलिए गुहायाम बुद्धो भी विभ्राजत विशेष नाजते विशेष रूप से भ्रज तो तो है स्वयं प्रकाशत्व प्रदीप्यते बुद्धि चेतन बुद्धि का प्रकाशक है बुद्धि का विषय नहीं है तो स्वयं प्रकाशत्व न प्रदीप्य बुद्धि का प्रकाशक है चेतन ब्रह्म चेतन ब्रह्म का प्रकाश, चे, तो प्रकाश किससे होगा और विज्ञान तारा मन के नीज स्वयं प्रकाश है उसका प्रकाश कोई नहीं स्वयं प्रकाश है सय प्रकाश रूपे प्रदीप्यते प्रकाश मन हे युत प्रसिद्ध विश्वव्यापी स्व यद विष्यति यथ प्रसिद्ध हि ब्रह्म विश्वव्यापी स्वरूप विश्वव्यापी स्वयं सर्वव्यापक स्वरूपे यतः यत कतका बहुजने तत संयास कृत संन ये तेत संयास्यासीजिन्ह कल्याण स्नातर संन्यास ज्ञान प्राप्त करने पर उसमें प्रविष्ट करते है न कि संन्यास संस्कार दीक्षा मात्र से कृतसन्यास प्रयत्नवंतो यत प्रयत्न करने वाले प्रयत्नवंत प्रयत्न करते हैं ब्रह्म साक्षात्कार संपन्ना प्रयत्न श्रवण मन निधि ध्यान कर्ण से ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त करके विसंति क्या था प्रविशंति प्रवेश करते का तो तद्रुप हो जाते हैं तद्रुप होने का क्या है ज्ञान हो जाता है और अतद्रुप ब्रह्म की निवृति होती है ना अहम ब्रह्म ऐसे ज्ञान अज्ञान अवस्था में रहता है तो ब्रह्म की निवृत्ति होती है तो भेद ब्रह्म से मैं ब्रह्म नहीं हूं परमात्मा नहीं हूं ये जो अज्ञान अवस्था में भेद ब्रह्म उसकी निवृत्ति होती महावाक्य है भेद ब्रह्म निवृत्त वाक्य उसे ज्ञान होने से भेद ब्रह्म की निवृत्ति होती है तो ज्ञान हो जाता है इदम् श्मा, इति साक्षातकार तदी अहमस्म ब्र साक्षात्त्कार यहाँ य बहुवचन दिशे वह स्म एक अहम तो, अस्म अहमस्म आवाम शाम क्या विसर्ग कर्ण बना नहीं लोप वा साक्षातकार साक्षात्कार जो हो जाता है अहमस्म ब्रह्म ऐसे तो साक्षात्कार हो होने से अज्ञान की निवृत्ति होगी अज्ञान की निवृत्ति होने से तद्रुप हो जाता है इसे कहते है ये भी गौण प्रयोग वो तो पहले से ही तद्रुप था तद्रुप होने पर भी वो आवृत अज्ञात है अज्ञान नष्ट हो गया तो तद्रुप हो गया कहते गले में माला खो गई कर भ्रम हो गया और भ्रम नष्ट हो गया तो कहते माला मिल गई माला तो गले में थी तो भी ऐसे प्रयोग किया जाता है गौण प्रयोग ब्रह्म वेद ब्रह्म भवति ज्ञान होने पर ब्रह्म होगा ज्ञान होने के पहले ब्रह्म से भिन्न नहीं जैसे पहले से ब्रह्म था इसीलिए तदेव भवन जो कहते और केवल ज्ञान से फिर क्या लाभ होगा यदि पहले ब्रह्म था अभी ज्ञान हो गया तो क्या लाभ हो गया पहले ब्रह्म था अभी ब्रह्म हो गया तो क्या हो गया अज्ञान व्यवधान था वो व्यवधान हट गया अज्ञान व्यवधान हट जाना ही तदरूप हो जाना ओन सहना ओनाव सहन भुन सह वीय करवावै तेजस्वीधस्त नषाव